तो जय हिंद हम तो दोस्तों आज तुमसे मिलने आ रहे हैं दादाजी दोस्तों दादाजी को राम राम कहना तो लो मिलो से राम राम दादा जी <laughs> ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जी ना दादा जी आप ये क्या गा रहे हैं बताए ना अरे वही तो बता रहा हूं प्यारे बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं सुनोगे ना हां लेकिन कहानी ध्यान से सुनना आ तो सुनो बहुत दिन पहले की बात है बच्चों किसी गांव में एक किसान रहता था प्यारे बच्चों वो किसान कहीं से एक मुर्गी ले आया वो मुर्गी बहुत चालाक थी एक दिन किसान ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा बेटे इस मुर्गी को जंगल में दाना चुगाने के लिए ले जाओ लड़का पिताजी की बात सुनकर मुर्गी को जंगल में ले गया तो बच्चों जंगल में मुर्गी ने पेट भर कर दाना चुगा जब शाम हो गई तो किसान का बेटा मुर्गी को घर ले आया किसान ने मुर्गी से पूछा प्यारी मुर्गी रानी पेट भर कर तुमने खाया पिया ना तो जानते हो बच्चों उस मुर्गी ने क्या जवाब दिया पूछो क्या क्या जवाब दिया ओए होए तो इसमें पूछने की क्या बात है वही तो मैं गा रहा था ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जीना मुर्गी की बात सुनकर किसान ने अपने बेटे को बुला कर डाटा, तुमने मुर्गी को ठीक से दाना क्यों नहीं शुगाया, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते, तो जानते हो बच्चो, अगले दिन किसान ने अपने दूसरे लड़के को बुलाया, और कहा, मुर्गी को जंगल में ले � और जी भर कर दाने चुगाओ यह सुनकर किसान का दूसरा बेटा मुर्गी को जंगल में ले गया प्यारे बच्चों मुर्गी सारे दिन दाने चुगती रही जब शाम हो गई तो लड़का मुर्गी को लेकर घर पहुंचा किसान दरवाजे पर ही खड़ा था उसने मुर्गी से पूछा क्यों मुर्गी रानी पेट भर कर दाने चुगे के नहीं मुर्गी ने फिर वही जवाब दिया क्या जवाब दिया ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जीना आ ये सुनकर किसान को उस लड़के पर भी बहुत गुस्सा आया किसान ने उसे भी खूब डांटा अगले दिन किसान ने सोचा आज मैं ही मुर्गी को दाना चुगाने के लिए जंगल में ले जाऊं यह सोच कर किसान मुर्गी को जंगल में ले गया दाना चुगने के लिए मुर्गी को छोड़ दिया अब तुम पूछो किसान ने क्या किया क्या किया किसान ने अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है किसान एक पेड़ की आड़ में जाकर छुप गया और देखने लगा कि मुर्गी दाना चुगती भी है या नहीं तो जानते हो बच्चों क्या हुआ मुर्गी ने समझा कि किसान चला गया है <laughs> और फिर वो मजे से दाने धुन का चुगती रही उधर किसान भी छिपकर मुर्गी को देखता रहा तो बच्चों काफी देर बाद किसान मुर्गी के पास आया और पूछा कहो मुर्गी कुछ मिला पानी مرغی نے پھر پہلے والا جواب دیا بتاؤ بچو بتاؤ بتاؤ نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا اب تو بس مشکل ہے جینا ہاں اب تو کسان کے غصے کا ٹھکانا نہیں غصے سے وہ مرغی سے بولا بھاگ جا یہاں سے چلی جا جس سے تجھے لایا ہوں ایک بھی انڈا نہیں دیا اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتی ہے چلی جا یہاں سے چلی جا نہیں تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا تو بچوں اتنا سن کر مرغی ڈر گئی اور भागते भागते भागते भागते मुर्गी जंगल में बहुत दूर निकल गई चारों तरफ सन्नाटा कहीं-कहीं जंगली जानवरों की आवाजें फिर वहां उस मुर्गी को एक खाली झोपड़ी दिखाई दी वो झट से उसमें घुस गई थोड़ी देर बाद वहां खरगोश आया कौन आया खरगोश आ खरगोश आया तू से ऐसा लगा कि उसकी झोपड़ी में कोई है वो चिल्लाया अरे अंदर कौन है कौन है तो मुर्गी ने जवाब दिया я कहूं कुछ कहा जाए बिन कहे फिर रहा ना जाए मुझको कहते जंगल की रानी सब की नजर में बड़ी सयानी जब मुझको आ जाए जो खा जाऊं भालू खरगोश तो बच्चों मुर्गी की यह बात सुनकर खरगोश बहुत डर गया और वहां से भाग निकला तो जानते हो बच्चों थोड़ी दूर पर एक पेड़ था खरगोश उस पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर-जोर से रोने लगा तभी वहां से एक भालू गुजरा कौन गुजरा भालू हां भालू ने खरगोश से पूछा क्या खरगोश भाई क्यों रो रहे हो खरगोश बोला भालू भैया क्या बात है मैं आभी उसे भगाता हूं तो बच्चों यह कह कर भालू खरगोश की झोपड़ी की तरफ गया वहां जाकर गुस्से से बोला हां कौन है जो इस झोपड़ी के अंदर बैठा है बाहर निकल हप ध्यान तो नहीं मैं कौन हूं <laughs> तो प्यारे बच्चों मुर्खी ने भालू को क्या जवाब दिया। क्या कहूं कुछ कहा न जाए। बिन कहे फिर रहा न जाए। मुझे को कहते जंगल की रानी। सब की नजर में बड़ी सयानी। जब मुझे को आ जाए जोश। खा जाऊं भालू खरगोश। हाँ। तो बच्चों जानते हो फिर क्या हुआ भालू भी यह सुनकर डर गया और खरगोश से बोला कयाक खरगोश भाई तुम्हारी झोपड़ी में तो साचेमुच कोई खतरनाक जानवर आकर बैठ गया है मुझे भी उससे डर लग रहा है भालू की बात सुनकर खरगोश फिर रोने लगा तभी वहां से एक केकड़ा गुजरा कौन गुजरा केकड़ा हां केकड़ा खरगोश को रोते देखकर केकड़े ने पूछा क्यों भाई क्यों रो रहे हो बात तो बताओ शायद मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं खरगोश रोते-रोते बोला टेकरे काका कोई मेरी झोपड़ी में छिपा बैठा है वो बाहर ही नहीं निकलता मैं बहुत परेशान हूं तो बच्चों केकड़ा खरगोश की झोपड़ी की तरफ चल दिया वहां जाकर उसने आवाज लगाई हे जो कोई भी अंदर हो बाहर जल्दी से आ जाओ अंदर से फिर वही आवाज आई क्या कहूं कुछ कहा न जाए बिन कहे फिर रहा न जाए मुझको कहते जंगल की रानी सबकी नजर में बड़ी सयानी जब मुझको आ जाए जोश खा जाऊं भालू खरगोश बच्चों मुर्गी की ये बात सुनकर केकड़ा घवराया नहीं वो सीधा जोपड़ी के अंदर घुच गया मुर्खी की डाउंक पर उसने ऐसा काटा ऐसा काटा कि वो चिलाते चिलाते बाहर निकल गई और रोती हुई जंगल में भाग गही को को को को को को को ही ही ही ही इसके बाद केकले ने जाकर खरगोश से कहा जाओ खरगोश भैया तुम्हारी झोपड़ी से मुर्गी को बाहर निकाल आया हूं अब तुम खुशी से वहां रहो प्यारे बच्चों खरगोश खुशी खुशी गया और अपनी झोपड़ी में जाकर रहने लगा मुर्गी तो भागी भागी अब दादाजी यहां से भाग रहे हैं अब चलो राम ना राम राम दादाजी राम राम राम दादाजी और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो भाई सब कहो जय हिंद प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम